कौशो त्रषा गई एक बॉम्ब से टॉक्स गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिसकोर्स नंबर वन मनुष्यता क्या है मनुष्य क्या है एक प्यार एक पुकार एक अभिकता जीवन ही एक पुकार है जीवन ही एक अभिकता है जीवन ही एक, एक आकांक्षा है लेकिन आकांक्षा नर्क की भी हो सकती है और स्वर्ग की भी पुकार अंधकार की भी हो सकती है और प्रकाश अत्य की भी हो सकती है और सकती की। चाहे हमें ज्ञात हो और चाहे हमें ज्ञात ना हो अगर हमें अंधकार को पुकारा होगा तो हम अशांत होते चले जाएंगे अगर हमने असत्य को चाहा होगा तो हम असांत होते चले जाएंगे अगर हमने गलत को चाहा होगा तो शांत होना असंभव हो है शांति छाया है छीत की चाह से पैदा होती है समय चाह से शांति पैदा होती है एक बीज अंकुरित होना चाहता है अंकुरित हो जाए तो आनंद से भर जाएगा अंकुरित न हो पाए तो अशांत और पीड़ा अनुभव करेगा सरिता सागर होना चाहती है सागर तक पहुंच जाए असीम से मिल जाए तो शांत हो जाएगी न पहुंच पाए भटक जाए मरुस्थलों में तो अशांत हो जाएगी दुखी हो जाएगी पीड़ित हो जाएगी किसी ऋषि में गा है हे परमात्मा, अंधकार से आलोक की तरफ ले चल मृत्यु से अमृत की तरफ असत से की तरफ वही सारी मध्यता के प्राणों की आकांक्षा भी है वही पुकार और अगर हम जीवन में शांत होते चले जा रहे हो तो समझना चाहिए कि हम उस पुकार की तरफ चल रहे हैं जो जीवन के गहरे से गहरे प्राणों में छिपी है और अगर हम अशांत हो रहे हो तो जानना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं उल्टी दिशा में जा रहे है अशांति और शांति लक्ष्य नहीं है केवल सूचक है केवल लक्षण है शांत मन खबर देता है इस बात की कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वही दिशा जीवन की दिशा है अशांत मन खबर देता है इस बात की कि हम जहाँ चल रहे हैं वो जगह चलने की नहीं हम जिस ओर जा रहे हैं वो जाने की मंजिल नहीं हम जहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंचने के लिए पैदा नहीं होंगे अशांति और शांति लक्षण है हमारे जीवन के विकास को सम्यक दिशा मिली है या असम्यक दिशा मिल गई शांति लक्ष्य नहीं है और जो लोग शांति को सीधा ही लक्ष्य बना लेते हैं वे कभी भी शांत नहीं हो पाते अशांति को भी मिटाना सीधा संभव नहीं है जो आदमी अशांति को ही मिटाने में लग जाता है वो और भी अशांत होता चला जाता है अशांति सूचना है जीवन उस दिशा में जा रहा है जहां जाने के लिए वह पैदा नहीं हुआ है शांति खबर है इस बात की कि हम चल पड़े उस मंजिल की तरफ जो कि जीवन का लक्ष्य एक आदमी को बुखार है शरीर उत्तप्त है गर्म है शरीर की गर्मी बीमारी नहीं है शरीर की गर्मी केवल खबर है कि शरीर के भीतर कोई बीमारी है शरीर गर्म नहीं है तो खबर मिलती है कि शरीर के भीतर कोई बीमारी नहीं है गर्मी खुद बीमारी नहीं है केवल बीमारी की खबर है गर्मी का न होना भी स्वास्थ्य नहीं है सिर्फ खबर है कि भीतर जीवन स्वस्थ दिशा में चल रहा है और अगर कोई आदमी अपने शरीर के बुखार को जबरदस्ती ठंडा करने की कोशिश में लग जाए तो इससे बीमारी से मुक्त नहीं होगा मर सकता है नहीं शरीर का बुखार नहीं दूर करना पड़ता है बुखार मित्र है खबर देता है कि भीतर बीमारी है बीमारी की खबर लाता है अगर शरीर उत्तप्त ना हो और भीतर बीमारी बनी रहे तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कब बीमार हुआ कब समान होगा अशांति ज्वर है बुखार है गर्मी है जो चित्त पर गिर जाती है और खबर देती है कि तुम प्राणों को वहां ले जा रहे हो जहां नहीं ले जाना है। शांति, बुखार का चला जाना है और खबर है कि प्राण उस में चलने लगे जहां चलने के लिए पैदा हुए ये बात प्राथमिक रूप से समझ लेना जरूरी है तो आने वाले चार दिनों की शांति की खोज की यात्रा पूरी पूरी स्पष्ट हो सकती है शांति को मत चाहिए और अशांति को दूर करने की कोशिश मत करिए अशांति को समझिए और जीवन को बदलिए जीवन की बदलाह शांति का अपने आप आगमन बन जाती है जैसे कोई आदमी किसी बगीचे की तरफ घूमने निकले वो जिस जिससे बगीचे के पास पहुंचने लगता है वैसी ठंडी हवाएं उसे घेरने लगती हैं। वैसी फूलों की सुगंध उसके आसपास मंडराने लगती है पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते हैं उसे विश्वास हो जाता है कि मैं बगीचे के पास पहुंच रहा हूं, पक्षियों के गीत आने लगे ठंडी हवाए आने लगी फूलों की सुगंध आने लगी शांति परमात्मा के पास पहुँचने की खबर परमात्मा के बगीचे के पास उड़ने वाले फूलों की सुगंध और अशांति परमात्मा की तरफ पीठ करके चलने की खबर इसलिए मौलिक रूप से आदमी जिन कारणों को समझता है कि उनके कारण में अशांत हूं के कारण अशांति के कारण नहीं अगर कोई आदमी समझता हो कि मैं इसलिए अशांत हूं कि मेरे पास धन नहीं है तो वो गलती में धन मिल जाएगा और अशांति कायम रहेगी खोयाद आदमी समझता हूं कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान नहीं है इसलिए अशांतू मकान मिल जाएगा और अशांति कायम रहेगी बल्कि अशांति थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि मकान नहीं था धन नहीं था तब तक कम से कम एक राहत थी कि मैं इसलिए अशांत हूं मकान नहीं है धन नहीं है। मकान और धन के हो जाने के बाद वो राहत भी छिन जाएगी मकान भी मिल जाएगा धन भी मिल जाएगा और अशांति अपनी जगह खड़ी रहेगी और तब प्राण और भी बेचैन हो जाते इसलिए दरिद्र की बेचैनी उतनी कभी नहीं होती जितनी समृद्धि की बेचैनी होती अमीर आदमी की तकलीफ को गरीब आदमी कभी भी नहीं पहचान पाता बिना अमीर हुए पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि अमीर के पास गरीब का संतोष भी नहीं रह जाता कि मैं गरीब हूँ इसलिए अशांत हूँ कम से कम एक कारण तो पता रहता है कि मैं इसलिए अशांत हूँ किसी दिन गरीबी मिट जाएगी और शांति आ जाएगी लेकिन आज तक कोई आदमी गरीबी मिटाने से शांत नहीं हुआ है गरीबी मिट जाती है शांति तो नहीं आती अशांति और बढ़ जाती क्योंकि पहली दफ़ा यह पता चलता है कि धन के मिलने से अशांति के टूटने का कोई संबंध नहीं तब एक आशा भी टूट जाती है कि धन के मिलने से मैं शांत हो जाऊंगा इसीलिए जितना समाज धनी होता चला जाता है उतना ही समाज ज्यादा अशांत होता चला जाता है आज अमेरिका से ज्यादा आसान शायद दुनिया में कोई दूसरा समाज नहीं और अमेरिका के पास जैसी समृद्धि है वैसी मनुष्य के इतिहास में कभी किसी समाज किसी देश के पास नहीं बड़ी हैरानी होती है कि इतना सब तुम्हारे पास है फिर तुम आसान क्यों हो हम अगर आसान थे तो समझ में आती है बात कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ होने और न होने के शांति और अशांति का कोई संबंध नहीं मनुष्य के जीवन में शरीर है मन है आत्मा है शरीर की जरूरतें हैं अगर वे पूरी ना हों तो जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है शरीर की जरूरतें हैं रोटी है कपड़ा है मकान है अगर शरीर को न मिले तो जीवन एक कष्ट की यात्रा बन जाएगा शरीर पूरे वक्त खबर देगा कि मैं भूखा हूं मैं नंगा हूं दवा नहीं है क्या लगी है पानी नहीं है रोटी नहीं है शरीर पूरे वक्त अभाव की खबर देगा और अभाव की खबर जीवन को कष्ट से भर देती ख्याल रहे अशांति से नहीं कष्ट से यह हो सकता है एक आदमी कष्ट में हो और अशांत में हो और ये भी हो सकता है एक आदमी बिल्कुल कष्ट में न हो और अशांत हो बल्कि अक्सर यही होता है जो आदमी कष्ट में होता है उसे अशांति का पता ही नहीं चलता कष्ट ही इतना ऊर्जा लेता है कि अशांति पर ध्यान देने की सुविधा और फुर्सत नहीं मिलती जब सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं तब पहली तो दफा ध्यान आता है कि अशांति भीतर है गरीब आदमी कष्ट में होता है समृद्ध आदमी अशांति में होता है शरीर में कष्ट होते हैं और अगर शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं, तो शरीर में कष्ट का अभाव हो जाता है लेकिन शरीर के तल पर सुख का कभी कोई अनुभव नहीं होता ये भी समझ लेना जरूरी है शरीर में कष्ट हो सकते हैं सुख शरीर में कभी नहीं होता हाँ कष्ट का अभाव हो जाए कष्ट ना हो तो उसी को हम सुख समझ लेते हैं अगर पैर में कांटा गड़ा है तो तकलीफ होती है और पैर में कांटा न गड़ा हो तो कोई आनंद नहीं होता कि हम जाके मौल्ले में खबर करें कि आज मेरे पैर में कांटा नहीं गड़ा मैं बहुत आनंद दे कि आज मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा इसलिए आज मैं बड़ा सुखी हूं सिर में दर्द होता है तो हम कष्ट में होते हैं लेकिन सिर में दर्द ना हो तो हम सुख में नहीं होते ये शरीर के साथ समझ लेना बहुत उपयोगी है कि शरीर के तल पर सुख जैसी कोई चीज कभी होती ही नहीं दुख होता है और दुख का अभाव होता है दुख के अभाव को ही लोग सुख समझ लेते हैं शरीर दुख दे सकता है दुख नहीं दे सकता लेकिन सुख कभी भी नहीं दे सकता इसलिए जो शरीर के तल पर ही जीते हैं उन्हें सुख का कभी कोई पता नहीं चलता दुख का पता चलता है दुख से बचने का पता चलता है भूख लगी है तो कष्ट मालूम होता है भूख मिट गई तो कष्ट मिट गया बस शरीर यही ठहर था शरीर के बाद शरीर के भीतर मन है मन की हालत उल्टी मन की भी जरूरतें हैं मन की भी मांगे हैं, मन की भी भूख और प्यास है साहित्य है कला है दर्शन है संगीत है वो सब मन की आकांक्षाएं हैं, मन की भूख और प्यास, वो मन का भोजन है। लेकिन अगर किसी आदमी ने कालिदास का काबिल न पढ़ा हो तो इसके कारण कोई कष्ट नहीं होता या किसी आदमी ने अगर किसी बड़े कलाकार का सितार में सुना हो तो इस कारण कोई कष्ट नहीं होता नहीं तो आदमी एकदम मर जाए कष्ट से क्योंकि इतनी चीजें हैं मन की दुनिया में जिन जिनका हमें कोई पता ही नहीं मन की दुनिया में जिस चीज का आपको पता नहीं है अनुभव नहीं है उसका कोई कष्ट नहीं होता लेकिन पता चले तो सुख जरूर होता अगर आपको सितार सुनने मिल जाए तो सुख होता है नहीं सुना था तब तक कोई कष्ट नहीं था अगर आप काव्य नहीं समझते हैं नहीं सुनोगे है, नहीं समझोगे तो कोई कष्ट नहीं है लेकिन सुनने मिल जाए तो सुख जरूर होता है मन के तल पर सुख है एक बार सुख का अनुभव शुरू हो जाए और फिर सुख न मिले तो सुख का अभाव मालूम पड़ता है लोग उसी को मन का कष्ट समझ लेते हैं शरीर के तल पर सुख नहीं होता सिर्फ दुख का अभाव होता है मन के तल पर सुख होता है और सुख का अभाव होता है कष्ट जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन मन की एक और खूबी मन के तल पर जो सुख होते हैं वो क्षण भर के लिए होते हैं उससे ज्यादा कभी नहीं हो पाते क्योंकि मन को जो सुख एक बार मिला उसकी पुनरुक्ति से उससे सुख नहीं मिलता अगर आज आपने किसी वीणा वादक से बीना सुनी और कल फिर वही बीना सुनाए तो आज जितना सुख हुआ था उतना कल नहीं होगा और परसों फिर सुनाए तो और भी कम होगा और अगर दस पांच दिन सुननी पड़े तो जिससे पहले दिन सुख हुआ था उसी से दुख की प्रती शुरू हो जाएगी और अगर दो चार महीना सुनना पड़े तो आप अपना सिर फोड़ लेंगे और भागना चाहेंगे जब तो मैं इसे नींद सुनना चाहता हूं मन के तल पर नम प्रति बार नए सुख की आकांक्षा करता है शरीर हमेशा पुराने ही सुख की आकांक्षा करता है नए सुख की कभी नहीं शरीर को अगर आप नया नया रोज रोज मौका दें तो शरीर तकलीफ में पड़ जाता है शरीर अगर रोज 10 बजे रात सोता है तो रोज 10 बजे रात ही सो जाना चाहता है और अगर 11 बजे सुबह भोजन करता है तो ठीक 11 बजे ही भोजन कर लेना चाहता है शरीर एक यंत्र की भांति है वो रोज प्रति चाहता है रिपिटेशन चाहता है और उसमें जरा भी है फिर नहीं चाहता जिस आदमी के शरीर को रोज बदलाव करनी पड़ती उस आदमी का शरीर बहुत तकलीफ में पा जाता है आधुनिक सभ्यता ने शरीर को इसीलिए नुकसान पहुंचाया है कि आधुनिक सभ्यता रोज शरीर को नया होने के लिए आग्रह करती है और शरीर बेचारा पुराना ही रहना चाहता है इसलिए गाँव के लोग जितने स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं उतना शहर का आदमी स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ता उसके शरीर को रोज नई जरूरत नई व्यवस्था नए नियम का पालन करना पड़ता है शरीर मुश्किल में पड़ जाता है शरीर के पास समझ नहीं है कि वो रोज अपने को नया करने के लिए तैयार हो जाए वो पुराने की ही मांग करता है मन मन रोज नए की मांग करता है वो पुराने से जरा भी राजी नहीं होना चाहता जरा पुरानी कोई चीज और मन इनकार करने लगता है कि बस हो गया उसे रोज नया मकान चाहिए रोज नई कार चाहिए उसका बस चले तो रोज नई पत्नी चाहिए रोज नया पति चाहिए इसलिए जिन सभ्यताओं ने धीरे धीरे मन के आधार पर निर्माण शुरू किया है वहां तलाक की संख्या बढ़ती जानी अनिवार्य है क्योंकि मन के आधार पर जीने वाली कोई भी सभ्यता स्थाई नहीं हो सकती पुराने पूर्व के देश शरीर के आधार पर जी रहे थे नए पश्चिम के देशों ने मन के आधार पर जीना शुरू किया मन रोज नई बात मांगता है मैंने सुना है अमरीका में एक अभिनेत्री ने अपने जीवन में 32 विवाह किए हमारी कल्पना के बाहर हमारे देश की पत्नी प्रार्थना करती भगवान से कि आने वाले जन्म में भी यही पति उपलब्ध हो अगर अमरीका की पत्नी कोई प्रार्थना करेगी हालांकि वो प्रार्थना ही नहीं करेगी अगर वो प्रार्थना करेगी तो यही कि कम से कम इतना ध्यान रखना की यही आदमी दोबारा न मिल जाए अगले जन्म की बात का भरोसा भी नहीं है इसलिए पत्नी होशियार है इसी जन्म में उसे बदल देना चाहती जिस अभिनेत्री की मैंने बात की जिसने 32 विवाह किए उसने इकतीसवा जो विवाह किया 15 दिन बाद पता चला कि ये आदमी एक बार पहले और उसका पति रह चुका है की इतनी जल्दी बदला उसकी दस पंद्रह दिन में कि कहा पहचानने की कि कि कि किसको पहचान हमारे मुल्क की पत्नी दस पांच जन्मों के बाद भी आदमी को पकड़ने की हां क्या आप भूल गए वो जन्मों जन्मों तक पहचान रखेगी मन के मन की आकांक्षा नित प्रतिपल नय की है इसलिए मन पुराने से ऊब जाता है और गबड़ा जाता है अगर कोई प्रिजन आपको मिल जाए और आप उसे छाती से लगा लें, तो पहले क्षण बहुत आनंद की पुलक मालूम होगी लेकिन वो मित्र अगर बहुत ही प्रेमी हो और छाती छोड़ने को राजी न हो तो दो तीन चार मिनट के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी वो आनंद की पुलक हो गई और अगर वो आदमी बिल्कुल पागल हो जैसा कि प्रेमी पागल होते हैं और आधा घंटे तक आपको पकड़ ही रहे तो आप अपनी या उसकी गर्दन दबा देने को उत्सुक हो जाए लेकिन क्या हुआ ये आदमी आके हृदय से लग गया था बहुत सुखद मालूम पड़ा था अब तकलीफ क्या हो गई ये घबराहट क्या हो गई मन उग गया शरीर कभी नहीं उगता मन सदा उग जाता इसलिए आप जान के हैरान होंगे कि बोलडम जैसी चीज मनुष्य को छोड़कर दुनिया के किसी और पशु में नहीं होती आपने किसी भैंस को कभी बोर होते नहीं देखा हो या किसी कौए को या किसी कुत्ते को आप ऐसी हालत में नहीं देखे होंगे कि आप ये बोर हो गया उदास हो गया उब गया नहीं मनुष्य को छोड़कर उबने वाला कोई प्राणी नहीं ऊब नहीं सकता कोई प्राणी क्योंकि प्राणी सब शरीर के तल पर जीते है शरीर के तल पर कोई ऊब नहीं होती ऊब होती है मन के तल पर और मन जितना विकसित होने लगता है ऊप उतनी ही बढ़ने लगती है इसलिए पूरब के मुल्क इतने ऊबे हुए नहीं है जितने पश्चिम के मुल्क ऊबे हुए और जब ऊंट ज्यादा पैदा हो जाती है तो रोज नया सेंसेशन खोजना जरूरी हो जाता है ताकि ऊप तोड़ी जा सके ये भी आपको जान को हैरानी होगी कि आदमी अकेला ही प्राणी है जो ऊपता है और आदमी अकेला ही प्राणी है जो हंसता आदमी को छोड़कर दुनिया में और कोई जानकर रखता नहीं अगर रास्ते पर आप जागह और एक गधा हंसने लगे तो फिर आप जिंदगी भर सोने नहीं सकेंगे इतना तो घबरा सकेंगे क्योंकि हम अपना नहीं करते कि कोई जानवर हंसेगा जो ऊपता नहीं है वो हंसता भी नहीं है हंसी ऊप को मिटाने की तरकीब है इसलिए जब आप उबे हुए होते हैं तब चाहते हैं कि तो कोई मित्र मिल जाए जो तो हंसी की बातें हो जाए थोड़ी ऊप कट जाए आदमी को इतने मनोरंजन के साधनों की जरूरत इसलिए है कि आदमी इतना ऊब जाता है दिन भर में तो कुछ मनोरंजन चाहिए फिर मनोरंजन भी उबाने लगते हैं तो नए ढंग के मनोरंजन चाहिए फिर सब तरफ ऊप पैदा हो जाती है तो युद्ध चाहिए युद्ध से थोड़ी ऊप टूटती आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो कितनी चमक आ गई थी लोगों के चेहरों पर आंखें कितनी रोशन मालूम करते थे आदमी कितने ताजे और जिंदा मालूम करते थे क्यों जिंदगी इतनी ऊबी हुई है कि थोड़ी चहल पहल हो जाती है कुछ उपद्रव होने लगे कहीं कोई दंगा फसा हो जाए तो जिंदगी में थोड़ी रौनक आ जाती थोड़ी चमक आ जाती नींद थोड़ी टूट जाती लगता है कि अभी भी कुछ होने जैसा है देखने जैसा है अन्यथा सब देखा हुआ है सब हो चुका वही दौड़ रहा है तो मन उब जाता है और मन घबरा जाता है यह आपको इसी के साथ न कोई जानवर उबता है न कोई जानवर हंसता है और आप ध्यान रहे कोई जानवर सुसाइड भी नहीं करता आत्महत्या भी नहीं करता सिर्फ आदमी को छोड़कर आदमी जिंदगी से इतना भी लग सकता है कि जिंदगी को खत्म कर ले खत्म करने में भी एक नयापन हो सकता है खत्म करना भी एक पुलक एक सेंसेशन हो सकता है एक आदमी पर स्वीडन में एक मुकदमा चला उसने समुद्र के तट पर बैठे हुए एक अपचित आदमी की पीठ में जाके छुरा भाग दिया। अदालत में उससे पूछा गया कि तुम्हारा इस आदमी से कोई झगड़ा था उसने उसमें झगड़े का सवाल नहीं मैंने इस आदमी को कभी देखा ही नहीं और छुरा मारने के पहले मैंने इसकी शकल ही नहीं देखी क्योंकि मैंने छुरा पीछे से मारा है पीठ की तरफ से मारा जज ने पूछा है कि बड़े पागल फिर पिछली तुमने छुरा मारा उसने का मेरे इतना ऊब गया था कि जिंदगी में कुछ होना चाहिए और मैं अपने बचाव में कुछ नहीं चाहता हूं अगर मुझे फांसी हो सकती तो खुशी से मैं फांसी को देखने को तैयार हूं क्योंकि जिंदगी में अब देखने लायक मुझे कुछ भी नहीं बचा है। सब देखा हुआ है सब देखा जा चुका है मौत भर एक नई चीज है और हत्या मैंने कभी नहीं की थी वो भी जरा देखने देती थी कि क्या होता है पश्चिम में हत्याएं बढ़ रही हैं, सुसाइड बढ़ रहा है आत्महत्या बढ़ रही है अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण यह नहीं है कि पश्चिम अपराधी हो रहा है उसका कुल कारण यह है कि पश्चिम के जीवन में इतनी उदासी और ऊब है कि बिना अपराध किए उस ऊब को तोड़ने का और कोई उपाय नहीं सोचता है अभी मैंने सुना कि अमरीका में उन्होंने एक नया खेल निकाला वो खेल बहुत खतरनाक और जब सभ्यताए बहुत ऊब जाती हैं तब इस तरह के खेल इजाद करते हैं वो खेल है कि दो कारों को पूरी शक्ति और तेजी से दौड़ाते हैं और दोनों के चाक रास्ते के बीच पर जो निशान बना होता है उस पर रखते हैं एक इस तरफ से दूसरे दूसरी तरफ पूरी शक्ति से दौड़ते हुई कारों को कौन पहले हटा लेता है एक्सीडेंट के डर से वो हार जाता है जो पहले नहीं हटाता वो जीत जाता है अब अगर सौ या एक सौ रफ्तार से दो गाड़ियां आ रही है और दोनों के चाक एक ही लकीर पर है तो प्राणों को बड़ा संकट कौन पहले हटेगा नीचे जो हटेगा वो हार जाएगा ये सभ्यता बहुत ऊप पर पहुंच गई है अब जिंदगी को दांव पे लगाए देना कोई रस मालूम नहीं पड़ता इसलिए सभ्यता जब उगने लगती है तो जुआ पैदा होता है शराब पैदा होती है दाव पैदा होते जब कोई समाज बहुत जुआ खेलने लगे तो समझना चाहिए कि समाज बहुत उब गया है अब बिना दांव पर लगाए खतरे में पड़े उसे कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता जिससे कुछ नई बात होने का संभावना पैदा हो मन की दुनिया में चीजें रोज उड़ जाती हैं और मन एक क्षण से ज्यादा किसी सुख को अनुभव नहीं कर पाता एक क्षण बीता और सुख दुख हो जाता है शरीर के तल पर कोई दुख नहीं कोई कष्ट नहीं है कष्ट का अभाव है मन के तल पर सुख होते हैं लेकिन बिल्कुल क्षणिक होते हैं और एक क्षण में ही डूब जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं इसीलिए तो जिस चीज को पाने के लिए हम बिल्कुल पागल होते हैं कि सब कुछ लगा देंगे वो मुठ्ठी में आ जाए हम एकदम उदास हो जाएंगे आप एक बहुत बढ़िया मकान खरीदना चाहते हैं खरीद ले और फिर अचानक पाएंगे कि सब खत्म हो गई बात वो पुलक, वो दौड़ वो तेजी वो खुशी जो पाने की खोज में थी वो गई मिलते ही गई जो भी आप पाने चाहते हैं पाते ही निराश हो जाएंगे क्योंकि पाने में एक क्षण तो खुशी होगी और एक क्षण के बाद सब पुराना पड़ जाएगा और सब बात बंद खड़ी हो जाएगी मन के तल पर सुख है लेकिन क्षणिक और जो आदमी शरीर और मन के बीच ही जीता है वो आदमी हमेशा अशांति में जिएगा क्योंकि जिस आदमी को शाश्वत सुख की झलक नहीं मिली वो आदमी शांत कैसे हो सकता और मन और शरीर दोनों तलों पर कोई शाश्वत सुख की झलक उपलब्ध नहीं हो सकती लेकिन फिर भी शरीर के तल पर जीने वाले एक अर्थों में शांत मालूम पड़ेंगे मरे हुए शांत सांथ। शांति दो तरह की होती है एक जीवन जीती एक मुर्दा मरी हुई मरघट पर जाए वहां भी एक शांति है लेकिन वो कब्रों की शांति है वो शांति इसलिए है कि वहां कोई है ही नहीं जो अशांत हो सके बुद्ध एक गांव के बाहर ठहरे थे दस हजार भिक्षुओं को लेकर उस गांव के राजा को उसके मित्रों ने कहा कि बुद्ध का आगमन हुआ है आप भी चले दस हजार भिक्षु सांस में आए हुए वो राजा बुद्ध के दर्शन करने गया हो गई है, रास्ता अंधेरे घिरने लगा है वे पांच पहुंच गए आम्र वन के जहां बुद्ध ठहरे हैं उनके दस हजार भिछरे अचानक उस राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और अपने मित्रों को कहा कि मालूम होता है तुम मुझे धोखा देना चाहते हो जहां दस हजार लोग ठहरे हो हम इतने पास पहुंच गए वहां कोई आवाज नहीं है वहां इतनी शांति मालूम होती तुम कोई धोखा तो नहीं देना चाहते हो वे मित्र कहने लगे कि आप बुद्ध और उनके मित्रों से परिचित नहीं है आपने मगट की शांति देखी आप जीवित शांति देखी दस हजार लोग उस बगीचे में है आप चले अविश्वास न करें लेकिन वो राजा पक्क पक पर डरने लगा कि अंधेरे में वो धोखे में तो नहीं ले जा रहे लेकिन वो मित्र कहने लगे आप ना घबराएं, आप आए सच में ही वहां दस हजार लोग हैं दस हजार लोग और वहां ऐसा सन्नाटा की जैसे कोई ना हो वो बुद्ध के पास जब गया तो उनके चरणों में रखकर वो कहने लगा मैं हैरान हूं दस हजार लोग दस हजार लोग बैठे हैं वहां वृक्षों के नीचे और वहां परिपूर्ण है जिसे कोई न हो तो बुद्ध ने कहा तू सिर्फ मृगट की शांति ही पहचानता है मालूम होता है जीवित शांति भी एक शांति जो लोग शरीर के तल पर जीतने एक अर्थ में शांत है पशु शांत है पशु अशांत नहीं कुछ मनुष्य भी शरीर के तल पर जीकर शांत होंगे खाना खा लेंगे कपड़े पहन लेंगे सो जाएंगे फिर खाना खा लेंगे फिर कपड़े पहन लेंगे फिर सो जाएंगे लेकिन ऐसा संतोष शांति नहीं है ऐसा संतोष सिर्फ चेतना का अभाव है होश नहीं है भीतर जैसे एक मुर्गा की हालत है एक मरे हुए आदमी की स्थिति सुकरात से किसी ने कहा कि तू इतना अशांत है सुकरात इससे तो अच्छा होता एक सुअर हो जाता सुकरात होने से क्या फायदा सुअर गांव के किनारे घूमते हैं और कितने शांत हैं डबरों में पड़े रहते हैं कुछ भी खाती लेते हैं और कितने प्रसन्न और शांत मालूम पड़ते हैं सुकरात ने कहा कि मैं एक असंतुष्ट सुखरात होना पसंद करूंगा बजाय एक संतुष्ट सुअर की सुअर संतुष्ट जरूर है लेकिन इसलिए संतुष्ट है कि शरीर के ऊपर की कोई प्यास कोई पुकार उसके जीवन में नहीं वो है ही नहीं एक अर्थों में मैं असंतुष्ट जरूर हूं क्योंकि एक पुकार मुझे खींच रही है और ऊपर एक शांति है उसे पुकार रहा हूं मैं इसलिए असंतुष्ट हूं और जब तक उसे नहीं पालूंगा असंतुष्ट रहूंगा लेकिन मैं इस असंतोष को ही लेना चाहता हूं इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं हम में से जो लोग शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाते हैं उनकी स्थिति पशुओं से बहुत भिन्न नहीं हो सकती पशु का अर्थ है शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाना शांत हो जाना मनुष्य का अर्थ है मन के तल पर अशांत होना और देवता का अर्थ है आत्मा के तल पर शांत हो जाना शरीर और आत्मा के बीच में मन है मन की दुनिया में क्षण भर को सुख की झलक मिलती है वो झलक क्षण भर की कहां से आती है? वो क्षण भर की झलक भी आत्मा से ही आती है मन क्षण भर को अगर मौन हो जाता है तो आत्मा से क्षण भर को आंग की झलक नीचे उतर आती उस मौन में वो शांति झलक जाती है जैसे अंधेरी रात में कोई बिजली चमक जाए तो एक क्षण को उजाला हो जाता है फिर घुप अंधेरा हो जाता मन तो अंधकार है लेकिन किन्हीं क्षणों में अगर एक क्षण को मन चुप हो जाए तो पीछे छिपी आत्मा की रोशनी उतर आती एक प्रिजन आपको मिला एक क्षण को हृदय की धड़कन रुक गई एक क्षण को मन के विचार रुक गए आपने उसे गले गलित लगा लिया एक क्षण को सब रुक गया और आत्मा की झलक भीतर प्रवेश कर गई हर एक ही क्षम को फिर मन काम शुरू कर दिया फिर मन ने दौड़ शुरू कर दी फिर विचार आ गए फिर सब दुनिया शुरू हो गई फिर आप वही खड़े हो गए फिर वो आदमी जो गले से लगा हुआ है उबाने वाला हो गया हटने का मन होने लगा कि हट जाओ वो जो प्रिजन के मिलने पर शांति की और आनंद की थोड़ी सी झलक मिली थी वो प्रिजन नहीं मिली थी प्रिजन केवल अवसर बना था मिली आपके भीतर से संगीत सुन के जो क्षण भर को मन शांत हो जाए तो झलक भीतर से उतरनी शुरू हो जाती है और आप सोचते होंगे कि सितार के बजने से मिल रही है वो शांति तो आप गलती में सितार के बजने से केवल एक अवसर उपस्थित हुआ और मन मुक्त हो गया और चुप हो गया मन के चुप होते ही भीतर की शांति उतर आई शांति सदा भीतर से उतरती है आनंद सदा भीतर से ऊपर उतरता है लेकिन मन के लिए अगर बाहर से ऑफर मिल जाए क्षण को तो वो मौन हो सकता है इस मौन होने की हालत में वो उतार भीतर से शुरू हो जाए मन चुप हुआ और भीतर से कुछ उतर आता है इसलिए मन क्षण को ही चुप होता है और क्षण भर को ही उतर पाता है सब खो जाता है। लेकिन मन के पीछे आत्मा की है और इस आत्मा की जो दिशा है इस आत्मा को उपलब्ध कर लेने का जो मार्ग है इस आत्मा में प्रवेश हो जाने की, की जो चित्त दशा है वही चित्त दशा आनंद को शांति को आलोक को उपलब्ध कराती है कैसे हम इस दिशा में प्रविष्ट हो जाएं? एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ तो गांव तो बहुत छोटा है उस गांव के पास ही बहती हुई एक छोटी नदी थी वो नदी ऐसे तो साधारण है लेकिन वर्षा में बहुत जानदार हो जाती है वर्षा में पहाड़ी नदी है बहुत पानी उसमें आता है उसका फैलाव कोई एक मील का हो जाता और बड़ी गर्जन से बहती है वर्षा में वो नदी। उस वर्षा की नदी को पार करना बड़ा मुश्किल मुझे बचपन से उस नदी से प्रेम रहा है और वर्षा में भी पार करने की हमेशा हमेशा शौक रहा कोई पंद्रह या सोलह वर्ष का था मित्रों के साथ तो कई बार वर्षा में उस नदी को पार किया था लेकिन एक बार ख्याल आया कि रात अंधेरे में अकेले उसको पार किया जाए बड़ी खतरनाक है बड़ी देरदार होती है रात की अंधेरी रात में मैं दो बजे उसे पार करने को गया जितना खतरा हो उतना आकर्षण भी होता है अंधेरी रात थी, मैं उसमें उतरा कितना श्रम किया उस पार पहुंचने के लिए कोई दो मील बहता हुआ चेष्टा सारी चेष्टा की लेकिन ऐसा लगने लगा कि जैसे दूसरा किनारा है ही नहीं अंधेरे में किनारा दिखाई भी नहीं पड़े फिर थक गया और ऐसा लगा कि आज बचना मुश्किल है आखिरी चेष्टा की आखिरी कोशिश की जोर के थपेड़े अंधेरी रात है दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और अब पहला किनारा भी बहुत पीछे छूट गया अब लौटने का भी कोई अर्थ नहीं है हो सकता है दूसरा किनारा ही पास हो पिछला किनारा तो और भी दूर हो गया हो और नदी जोर से बाएं ले जा रही है कोई दो मिन तीन मिन नीचे बह गया हूं आखिरी कोशिश की जितनी कोशिश की उतना ही लगा की पहुंचना मुश्किल है और फिर एक क्षण को ऐसा लगा की मौत आ गई है हाथ पैर जवाब दे दिया आंख बंद हो गई लगा कि मर गया और समझ लिया कि बात खत्म हो गई कोई दो घंटे बाद आंख खुली तो किनारे पर पड़ा था उस पास लेकिन इस दो घंटे में कुछ हो गया वो मत कहना चाहता जैसे पुनर्जीवन हुआ जैसे मरा और फिर वापस लौटा जैसे ही मुझे यह लगा कि मर रहा हूं और मौत आ गई तो फिर मैंने सोचा कि जब मौत आ ही गई तो उसे शांति से देख लेना चाहिए कि वो क्या है। आंख बंद करके मैंने हाथ पर छोड़ दिए जैसे कोई गुप्त अंधेरा तो था ही बाहर जैसे भीतर भी कोई बहुत गुप्त अंधेरी गुहा में प्रवेश कर गया इतना गहरा अंधेरा पहले कभी नहीं देखा था बाहर अंधेरा है लेकिन पूर्ण अंधेरा बाहर नहीं बाहर प्रकाश भी है लेकिन बाहर पूर्ण प्रकाश नहीं है बाहर का अंधेरा भी ठीका है बाहर का प्रकाश भी ठीका है अंधेरा पहले से दिखाई पड़ा कि कौन सा अंधेरा है जिसके लिए ऋषियों ने कहा होगा कि हे परमात्मा अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो तब तक, तक मैं सोचता था यही अंधेरा जो बाहर गिर जाता है इसी के लिए ऋषियों ने प्रार्थना की होगी कि परमात्मा इस अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल, लेकिन मैं कई दफ्तर सोचा कि अंधेरे को तो बिजली जला के मिटाया जा सकता है इसके लिए परमात्मा को कष्ट देने की क्या जरूरत मैं बहुत बार हैरान हुआ था कि ऋषि बड़े ना समझ रहे होंगे ये तो एक बिया जलाने से काम हो जाता परमात्मा को पकड़ने की क्या जरूरत अवैज्ञानिक रहे होंगे बुद्धि न रही होगी तो जला लेते और अपना काम कर लेते अंधेरे को मैं जानूं कि परमात्मा से प्रार्थना करने की क्या जरूरत लेकिन उस दिन पहली दफा पता चला कि एक ऐसा अंधेरा है जिसे दिए से नहीं मिटाया जा सकता जहां तक दिया ले जाया नहीं जा सकता पहली बार किस अंधेरे के लिए आदमी के प्राणों की प्रार्थना रही है वो समझ में आया लेकिन उस अंधेरे को उसके पहले कभी जाना नहीं इतना घनघोर अंधेरा हो सकता है इसकी कल्पना भी करनी होती है चित्रकारों के पास इतना अंधेरा कोई रम नहीं है बाहर कुछ तो रोशनी हमेशा है अगर चांद न होगा तो चांद तारे होंगे कारे होंगे अगर सूरज ढल गया होगा आकाश में बादल छाए होंगे तो भी सूरज की किरणें बादलों को पार करती होंगी सच तो यह है कि बाहर का सब अंधेरा रिलेटिव है सापेक्ष पूर्ण नहीं है एप्सल्यूट नहीं है एप्सलूट पूर्ण अंधेरा क्या है पूरी रात क्या है वो पहली दफ्र ख्याल इतनी घबराहट उस अंधेरे में मालूम हुई और तब मुझे समझ में आया कि बाहर का अंधेरा आदमी को इतना क्यों घबड़ाता है बाहर के अंधेरे में कोई खतरा तो नहीं है अंधेरी रात इतना क्यों घबड़ाती और आदमी हजारों साल से अग्नि की पूजा क्यों करता है तब मुझे लगा कि शायद बाहर का अंधेरा भीतर के अंधेरे की कोई धुंधली स्मृति दिलाता होगा अन्यथा बाहर के अंधेरे में डर का कोई भी तो कारण नहीं है और शायद बाहर जो दिए को जलाते और आंख को जलाते और अग्नि की पूजा चल पड़ी होगी वो भी किसी भीतर की अग्नि की तलाश का हिस्सा अंधेरा कौन पहलीफा देखा और इतने जोर से अंधेरे में मैं चल रहा हूं अंधेरा और घना होता चला जा रहा और घना होता चला जा रहा है और सारे प्राण बड़ा आ रहे एक क्षण हो गया होगा बहुत देर नहीं लगी होगी क्योंकि समय की भी स्केल समय की भी धारणा समय की भी तोल अलग अलग है जब आप जागते हैं तो घड़ी में जो कांटे चलते हैं उनसे टॉल चलती है वो टॉल भी बहुत पक्की टॉल नहीं है अगर आप सुख की हालत में हो तो घड़ी के कांटे बहुत जल्दी घूम जाते और अगर दुख में हो तो बहुत धीर धीरे धीरे घूमते अगर घर में कोई आदमी मर रहा है और आप उसके खास के पास बैठे तब देखिए कि घड़ी कैसी मरी हुई चलती चलती नहीं ऐसा लगता है कि कांटे ठहर गए वहीं के वहीं रात लंबा की मालूम पड़ती है रात बहुत लंबी हो जाती ऐसा कि जैसे अब इस रात का कोई अंत नहीं होगा घड़ी तो अपनी चांग से चलती होगी घड़ी को क्या मतलब है जांच के घर में कोई मरता लेकिन घड़ी लंबी मालूम होती है कोई प्रिजन मिल जाए बहुत दिन का बिछड़ा हुआ घड़ी एकदम छलान लगाने लगती है एक एक एक एक सेकेंड नहीं चलती एक एक घंटे कूलने लगती रात ऐसे गुजर जाती है कि अभी तो सांझ हुई थी अभी सुबह हो गई इतनी जल्दी ये कैसे हो गया और ऐसा लगता है कि घड़ी भी बहुत बाधा दे रही फ्रेम में सारी दुनिया तो बाधा देती ही है घड़ी भी बाधा दे रही इतनी जल्दी गुजर जाती है रात बाहर भी सुख दुख में घड़ी की चाल भिन्न हो जाती है दुख जितना बड़ा हो घड़ी की चांद उतनी लंबी हो जाती सुख जितना बड़ा हो घड़ी की चांद उतनी धीमी हो जाती दुख अगर पूल हो तो घड़ी के कांटे खड़े हो जाएंगे कभी नहीं चलेंगे सुख अगर पूल हो तो भी घड़ी के कांटे एकदम घूम जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कब घूम गए वही दिखाई पड़ेंगे जहां पहले दिखाई पड़ेगी फिर बाहर और भीतर भी टाइम समय में फर्क पड़ता है आप 24 घंटे गुजारते हैं कभी एक क्षण को झपकी लग जाती है और एक सपना देखते हैं कि आपका विवाह हो रहा है बच्चे हो गए लड़की बड़ी हो गई उसकी उसकी शादी के लिए लड़का खोजने चल पड़ी लड़का खोज लिया है लड़की का विवाह हो रहा है अचानक नींद टूट जाती है में देखते है कि सोए हुए अभी मुस्कु से एक मिनट हुआ जबकि एक मिनट लगी एक मिनट में इतनी बड़ी प्रक्रिया कैसे हो गई क्या आपका विवाह हुआ लड़की पैदा हुई बड़ी हुई उसके आप विवाह कर रहे हैं उसको लड़का खोज लिया उसकी शादी विवाह हो रही थी बैंड बाजे बज रहे थे और अचानक नींद टूट गई एक मिनट गुजरी बाहर और भीतर इतनी लंबी यात्रा कैसे हो गई सपने में टाइम का मेजरमेंट सपने में समय की गति भिन्न जागने में भिन्न ये उस दिन पता चला इतनी से, से भीतर जाना शुरू हुआ वो इतने शीघ्रता से हो रहा है कि साल समय भी नहीं लग रहा होगा और प्राण कड़ा रहे हैं कि कैसे अंधेरे के बाहर हो जाएगा कैसे ये अंधेरे के बाहर कैसे अंधेरे के बाहर हो जाऊं उस दिन पहले दसा पूरी प्यास महीने पकड़ी के है परमात्मा अंधेरे के बाहर ले जाओ भीतर के अंधेरे का साक्षात न हो तब तक ये प्यास पकड़ती थी नहीं आने वाले दिनों में भीतर के अंधेरे के साक्षात के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे जिसे भीतर के अंधेरे का पता नहीं है वो भीतर के प्रकाश के लिए कभी रोजा नहीं चिल्लाएगा नहीं पुकारेगा वो कितनी देर उस अंधेरे में प्रवेश रहा फिर जाके एक द्वार पर सिर पीटने लगा हूं आज तो कहता हूं तो बहुत लंबा मालूम पड़ता है बहुत जोर से सिर पीट हूं दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो कोई कह नहीं रहा हूं भीतर कोई शब्द नहीं लेकिन प्राण पुकार रहे कुछ भीतर पुकार नहीं रहा हूं कि द्वार खोलो ऐसा कुछ शब्द नहीं है भीतर लेकिन सारे प्राण रोवा रोआ कह रहा है कि द्वार खोलो मुझे बाहर निकल जाने का जीसस का एक वचन सुना है knock and the डोर कल be opened. खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे मैं सोचता था इतनी सस्ती होगी बात क्या कि खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा के द्वार के लिए बात है तो थपकी दो और द्वार खुल जाएंगे अगर ऐसी बात होती तो कौन आदमी राह चलते थपकी न दे देते लेकिन उस दिन पता चला कि नाक का मतलब क्या है सारे प्राण सारी श्वास सारा रो रोक लेने लगे शब्दों में नहीं बाओं में, सारी आत्मा ठोकने लगे द्वार को तो द्वार जरूर तो तो खुल जाते द्वार खुल गए और एक बिल्कुल दूसरा ज्यादा बृहत्तर अभी तो जैसे कोई एक तमिल एक एक गुफा सक्री गुफा थी जिससे निकल जाने को प्राण तड़फलाते थे अब कुछ बड़ी गुफा है जहां धीमा प्रकाश है मन को थोड़ी राहत मिली है लेकिन आप खोल के उस धीमे प्रकाश को गौर से देखने पर उस प्रकाश में बड़ी चहल पहल भारी चहल पहले रंग बिरंगे बहुत से आकार घूम रहे हैं भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ा देखे बहुत बाजार है जहां बहुत भीड़ है जहां बहुत तरह के लोग है, इतनी हैं, इतनी जो घूम रही लेकिन चीजें बहुत अनूठी ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी सुना है कि प्लेटो यूनान में ये कहता था कि चीजें बाहर हैं और चीजों के रूप भीतर है फॉर्म्स भीतर है सुना था कि मन की दुनिया में सारी चीजों के रूप में आप मुझे बाहर दिखाई पड़ रहे हैं आप बंद कर दूर से भी आप दिखाई पड़ते हैं आप तो बंद हो गए आप तो बाहर रह गए फिर कौन दिखाई पड़ता है भीतर आपका कोई रूप भीतर रह गया कोई थॉट फॉर्म कोई विचार आस्कृति भीतर रह गई बहुत विचार आकृतियां हैं जिनका मेला भरा हुआ है जो दौड़ रहे हैं बाध रहे हैं चांग तरफ से गिर रहे हैं इतना कोलाहल है पहले तल पर घन अंधकार था कोई कोलाहल नहीं था दूसरे तल पर धीमी रोशनी है लेकिन भयंकर कोलाहल है कान फटने लगे हैं इतनी तेज आवाजें हैं इतनी तेज आवाजें हैं तो से भी बच जाना जरूरी नहीं तो आज पागल हो जाएगा बाद में यह ख्याल आया कि पहला अंधकार का तल शरीर का तल रहा होगा दूसरा तल मन का तल रहा होगा शरीर के तल पर गनघोर अंधकार है मन के तल पर गनघोर आवाजित शरीर एक अमल एक छोटी गुफा है मन एक विस्तार है लेकिन विस्तार में बहुत भीड़ बहुत रंग है बहुत ध्वनिया है बहुत सुगंध हैं जो भी जाना हो जो भी जिया हो वो सब वहां मौजूद है वहां कुछ मरता नहीं अनंत अनंत जन्मों में भी जो जाना होगा जो जिया होगा वो सब वहां मौजूद है मन एक अद्भुत संग्रह सारे जन्मों का वे सारे लोग जो मित्र रहे होंगे वे सारे लोग जो शत्रु रहे होंगे वे सारी बातें जो सुनी होंगी वे सारी बातें जो कही होंगी जो घटनाएं गुजरी होंगी जीवन में जो जो हुआ होगा वो सब वहां जैसे इकट्ठा एक बहुत बड़े विस्तार में बहुत बड़ी भीड़ और वो सब आवाज से भरी हुई सब ध्वनियों से भरी हुई वो भी घुबराने वाली और पागल करने वाली क्या यही है असत ये जो चारों तरफ से घेर रहा और विक्षिप्त किए दे रहा और फिर वही पकार रहे हैं कि और आगे और आगे और आगे दौड़दारी है फिर द्वार है फिर सिर पटकना है फिर चिल्लाना है फिर द्वार का खुल जाना और एक तीसरी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं जहां कोई अंधकार नहीं जहां कोई ध्वनि नहीं जहां कोई प्रकाश नहीं जहां अंधकार है जहां न प्रकाश है क्योंकि जिस प्रकाश को हम जानते हैं वो भी अंधकार का रूप है और जिस अंधकार को हम जानते हैं वो भी प्रकाश का रूप है यहां कुछ है जिसे प्रकाश कैसे भी मन डरता क्योंकि प्रकाश उसके सामने कुछ भी नहीं लेकिन एक क्षण को और एक आनंद की लहर सारे प्राणों में छा गई और फिर वापसी और मैंने आंख खोलने को तो मैं किनारे पर पड़ा एक क्षण को लगा कि जैसे कोई सपना देखा विश्वास नहीं आया कि जो हुआ वो हुआ बहुत सोचा लेकिन हाथ में तो कुछ भी नहीं था सपना ही रहा होगा लेकिन वो सपना फिर पीछा करने लगा बहुत उपाय करके उस सपने की खोज जारी रही और धीरे धीरे उस दिन जो अचानक मृत्यु की घड़ी में घटित हो गया था वो फिर सहज होना शुरू हो गया इन आने वाले तीन दिनों में उसी यात्रा पर आपको भी ले चलना चाहता हूं पहली यात्रा शरीर के तल पर दूसरी यात्रा मन के तल पर और तीसरा प्रवेश यात्रा आत्मा के तल उसकी एक किरण की झलक भी मिल जाए एक बार भी फिर वो कभी भूलती नहीं वही न्यूक्स बन जाता है और जीवन दूसरा हो जाता है नया जन्म हो जाता है और उसकी एक किरण उतर जाए तो सारे जीवन में शांति छा जाती फिर चाहे जीवन पर कितने ही उत्पाद घटे चाहे कोई छुरा लेकर छाती में भोग दे चाहे कोई गर्दन काट दे चाहे कोई आग में जला दे चाहे कोई अपमान करे चाहे कोई सम्मान करे चाहे कोई गालियां दे चाहे कोई फूलों के हार डाले फिर इस सब में कुछ फर्क नहीं रह जाता जैसे सपने में सारी बातें हो रही होती हैं, भीतर शांति के उस पर कोई खबर नहीं पहुँचती वहा शांति वहा आनंद वहाँ जो है वो अखंडित अविचलित अकम्प बना रह जाता है वहां पहुंचने का जो अनुभव जीवन में छा जाता है उस अनुभव का नाम शाम की है शाम की मानसिक घटना नहीं है पश्चिम के सारे मनोवैज्ञानिक इस दृष्टि से बुनियादी रूप से भूल भूलने पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं आदमी को शांत करने की उसके मन के द्वारा वे कभी भी सफल नहीं हो सकें शांति मानसिक घटना नहीं है मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है समायोजन हो सकता है शांति कभी नहीं शांति आध्यात्मिक घटना है आध्यात्मिक उपलब्धि की छाया कि पश्चिम को शांति का कोई भी पता नहीं की शांति क्या है और आज लास्ट चेष्टा तो करती तो है मन को समझने की उसकी बीमारियों को समझने की उसके विचारों को समझने की व्यक्तियों को समझने की मन की सारी की सारी स्थिति को समझने की और मन को समझाने की सुव्यवस्थित करने की लेकिन वो शिक्षा शांति में ले जाने वाली नहीं है। होती तो मन से प्रसाद मन के पार होने से मन के अतीत होने से उपलब्ध होती है मन के तल पर कोई शांति नहीं इसलिए मन की चाहे कितनी ही सुव्यवस्था की जाए ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आदमी अशांति को सहमय योग्य बन जाए लेकिन शांत कभी नहीं बन सकता अशांति को सहमय योग्य बनने एक बात है शांत होने बिल्कुल दूसरी बात है होने तो एक बात है बीमारी को सहमय योग्य बन बिल्कुल दूसरी बात आज जितना मन मनस्शास्त्र जितना मनोविज्ञान चेष्टा कर रहा है वो सारी की सारी चेष्टा मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सहने योग अशांति को सहने योग बनाने में समर्थ कर सकती है लेकिन शांत नहीं बना सकती शांत तो मनुष्य बनता है तीसरे कल आत्मा के तल और क्यों आप शांत हो जाता है आत्मा के तल पर? जिससे मैंने कहा शरीर की भूख है कि रोटी चाहिए मन की भूख है सुख चाहिए वैसे ही आत्मा की भूख है परमात्मा चाहिए परमात्मा आत्मा का भोजन और जिस दिन तीसरे तल पर प्रवेश होता है उसी दिन वो मिल जाता है जिसे परमात्मा करते हैं उससे मिलते ही सारे जीवन में एक अफूर्त शांति जाती है उसके मिलन और उसका मिलन कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खो सके सच तो यह है वो अभी भी खोया हुआ नहीं है सिर्फ हमें पता नहीं है कि वो खोया हुआ नहीं उसे कभी खोया नहीं जा सकता वो सदा है भीतर है जैसे किसी के घर में खजाना रखा हो और घर से बाहर घूमता हो और घूमता हो घूमता रहे और जितना ज्यादा घूमे उतना ही भूल जाए भीतर जाने का रास्ता और घूमने की आदत मजबूत होती चली जाए और, और, और, हो और बाहर का रास्ता लीक बन जाए और वही रास्ता दिखाई पड़े और उस पर ही घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे और धीरे धीरे इतनी विस्मृति हो जाए कि भीतर कोई खजाना था ये ख्याल ही भूल जाए और बाहर घूमने की वजह से वो पूछता फिर सारी दुनिया में की खजाना कहा है मैं क्या खोज रहा हूं मैं क्या खोजना चाहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं और उसी खजाने के आस पास घूमता चला जा आज में करीब करीब ऐसी हालत में है और इसलिए आसान से जो उसका है वही उसे नहीं मिल पाता जो उसको उपलब्ध है उसको भी नहीं जान पाता है जो वो है उसकी भी खबर नहीं मिल पाती और बाहर भी घूम जीवन नष्ट हो जाता है शांति से बाहर घूमने सांख्य से भीतर प्रवेश लेकिन ये भीतर प्रवेश कैसे हो सकता है ये भीतर प्रवेश बड़ी सरलता से हो सकता है लेकिन सरलता का मतलब सस्ता नहीं होता सरलता का मतलब ये नहीं होता कि सस्ता हो सकता है सच तो यह है कि सरलता से ज्यादा कठिन और कोई चीज जगत में दूसरी नहीं सरल होने से ज्यादा आजुअत कठिन और कुछ भी नहीं कठिन होना आसान है सरल होने ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि सरल होने में अहंकार को कोई तरक्की नहीं मिलती कठिन होने में अहंकार को बड़ी तरक्की मिलती सरल होने में अहंकार मर जाता है कोई तरक्की नहीं मैंने सुना है एक हाथ ने कहीं कहा है कहीं कहा है कि टू बी ऑर्डिनरी इज द मोस्ट आर्डुअस्ट थिंग साधारण होना सबसे कठिन बात और एक हार्ट जब मरा तो किसी ने कहा कि वो बहुत एक्सट्रॉर्डिनरी आदमी था वो बहुत असाधारण आदमी था कोई पूछने लगा क्यों तो उसने कहा कि वो बहुत साधारण था इतना असाधारण आदमी इसीलिए था कि बिल्कुल साधारण था इतना साधारण होना बहुत ही कठिन अजीब लगती है ये बात कि किसी आदमी को हम कहें कि वो बहुत असाधारण है क्योंकि बिल्कुल साधारण था और ऐसे ही असाधारण और कठिन ये बात लगेगी कि बहुत सरल है लेकिन सरल से ये मत समझ लेना कि सत्ता सरल तो बहुत है क्योंकि जो स्वभाव है उसको पाना कठिन नहीं हो सकता जो हमारे भीतरी है उसे पाना कठिन नहीं हो सकता जो हम ही है उसे पाना कठिन नहीं हो सकता लेकिन बहुत कठिन हो गया है क्योंकि बहुत जन्मोतम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते का उससे कोई संबंध नहीं और वो यात्रा इतनी मजबूत होती चली गई है जन्म जन वो तक इतनी मजबूत होती चली गई है कि अपनी तरफ गर्दन मोड़ना ही मुश्किल हो गया है हो गई है जैसे गर्दन जैसे किसी आदमी की गर्दन पैरालिस्ड हो जाए और उससे हम कहें पीछे मुड़कर देखो वो कहे बहुत कठिन हम कहें कि ये क्या कठिन बात है पीछे गर्दन करो और देखो वो कहे आप कहते हैं ठीक मेरी गर्दन तो जड़ हो गई पीछे लौटती ही नहीं जब तक की मैं फुराना लौट जाऊं तब तक गर्दन नहीं लौटती अकेली गर्दन नहीं लौटती और आदमी अकेली गर्दन लौटा के पीछे देखना चाहता है इसलिए कभी भी पीछे नहीं लौट पाता पूरे आदमी को लौटना पड़ता है टोटल आदमी को लौटना पड़ता है तब लौटना होता है इसलिए धर्म समग्र जीवन का रूपांतरण धर्म को गर्दन को मोड़ लेना नहीं है मुझे तक कभी उन्हें कहा है कि जब चाह जरा गर्दन झुकाई और देख ली ऐसी कोई तस्वीर नहीं है वो अभी तक आपने गर्दन झुकाई और देख ली गर्दन झुकती पूरे आदमी को झुकझाना पड़ता है वो पूरा टर्निंग है वो पूरा कन्वर्शन है उसने सिर्फ गर्दन में झुकती कोई एक हाथ में नहीं झुकता पूरा आदमी मुड़ जाता और पूरे आदमी का मुड़ना कैसे हो सकता है वो मैं बात करूंगा लेकिन उसके पहले जो कि हम रोज रात यहाँ ध्यान के लिए बैठेंगे आज भी ध्यान के लिए पंद्रह मिनट हम पीछे बैठेंगे तो थोड़ा मैं ध्यान के लिए समझाऊंगा और फिर कल से वो यात्रा कैसे हो सकती है कि कदम उस यात्रा को समझाने की कोशिश करूँगा लेकिन समझाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जो मैं कहूँ उस पर थोड़ा प्रयोग करना है वो तो प्रयोग हम अभी करेंगे वो तो प्रयोग में आपको समझाऊ अभी हम ध्यान का एक प्रयोग शुरू करेंगे वो तो प्रयोग ऐसे बहुत सरल है वो प्रयोग स्वयं के भीतर जो सोए हुए हिस्से हैं उनको जगाने का प्रयोग स्वभाव का अगर कोई सोया आज भी हो तो हम उसे पुकारते हैं लेकिन हमें नाम मालूम हो तो हम नाम के पुकार सकते हो और नाम अगर पता बता हो तो हम क्या करेंगे और हमें तो भीतर जो सोया है उसका कुछ भी पता नहीं वो कौन है उसके नाम का कुछ पता नहीं तो हम तो एक ही काम कर सकते हैं कि अपने प्राणों से ये पूछें कि मैं कौन हूं और अगर पूरी शक्ति से ये पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो धीरे धीरे भीतर जो सोए मिल कहीं वो जागने लगेंगे और जिस दिन भीतर तक ये प्रश्न पहुँच जाता है अंत तक उस तीसरे द्वार तक कि मैं कौन हूँ तो वहाँ जो बैठा है वहाँ से तो उत्तर आना शुरू हो जाता है कि कौन है आप तो जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्म मैं ब्रह्म हूँ वो किसी पुस्तकालय में बैठ के किसी किताब में कोई उतार के नहीं कह दिया पूछो है अपने से कि मैं कौन हूँ मकौन पूछते ही चले गए हैं साहु प्राण को डुबा दिया है पूछने में इस इंक्वायरी में कि मकौन किसी दिन ये तीर घुस्सा चला गया भीतर और वहां से उत्तर आया कि मकौन लेकिन हम सब बहुत होशियार लोग हम कहते हम क्यों मेहनत करें किताब में लिखा हुआ है कि हम ब्रह्म हैं उसी को याद कर लेंगे हम क्यों पढ़े उसको कंटेस्ट कर लेंगे जब सवाल उठेगा तो कह देंगे कि मैं ब्रह्म हूँ मैं आत्मा हूँ ये झूठे उत्तर झूठ है इसलिए नहीं कि जिन्होंने उत्तर दिए वो झूठे थे झूठे इसलिए तो उत्तर आपके नहीं है आपका जो उत्तर नहीं है वो झूठा किताबों से हमने सीख लिया है कि मैं कौन हूं और हमें कुछ भी पता नहीं नहीं परमात्मा के लिए खुद से ही पूछना होगा और खुद ही खोजना पड़ेगा जिस दिन अपना उत्तर आता है वही उत्तर उस उत्तर के आते ही सब कुछ और हो जाता है सब कुछ और हो जाता है इस अंधे आदमी को अपनी आंख मिल जाए ये एक बात और अंधादमी दूसरे लोगों से सुनने की प्रकाश है और दोहराने लगे की प्रकार है बात बाकी और है उससे कोई संबंध नहीं है तो हम अगर पूछेंगे और पूछना मुर्दा पूछना नहीं हो सकता कि मरे मरे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं ऐसे नहीं हो। क्योंकि बहुत गहरी पड़ते हैं जहां आवाज कमटा नहीं अगर जंगल में आप भटक जाएं, अंधेरी रात को कोई न हो तो ऐसा पूछेंगे किसी झाल के नीचे कोई है यहाँ कोई है ऐसा फिर नहीं पूछेंगे फिर तो सारे प्राण लगा के पूछेंगे कि कोई है यहाँ मैं रास्ता भूल गया भूलगा कि जंगल का एक एक पौधा सांपने लगे एक एक पहाड़ी पूछने लगे एक एक पूछने लगे कि कोई है यहाँ आप पूरी सांपित लगा देंगे उससे भी बड़ी भटकन है जो जंगल में हो जाती है क्योंकि जंगल में भटका आदमी कितनी देर भटका रह सकता है सांस सुबह घर लौट आएगा न पूछे तो भी लौट आएगा सूरज निकलेगा ही आखिर लेकिन हम जिस जंगल में भटके हुए उन्हें बहुत जन्म होता न मालूम कितने जन्मों से बात के लेकिन इससे धीरे धीरे पूछते हैं कि कहीं ना रास्ता है जो पूछने से ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रयोजन नहीं नहीं, ये पूछना टोटल हो सकता है पार्शियल नहीं खंड खंड नहीं छोटा छोटा नहीं पूर्ण हो सकता है और ये ये आश्वासन है कि जो आदमी पूरी शक्ति से पूछे आज और इसी वक्त भी उत्तर मिल सकता है कल की क्या जरूरत है लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं हमने कभी खोजा नहीं हम ऐसी ख्याल में है कि कहीं तो उधार कहीं तो बार कुछ मिल जाएगा नहीं सत्य की दिशा में कुछ भी उधार नहीं मिलता है आनंद की दिशा में किसी दूसरे से कुछ भी नहीं मिलता है अपने ही श्रम और अपने ही संकल्प और अपनी ही शक्ति वही कटौती भी है इस बात की कि हमारी मांग ऑथेंटिक है हमने जो मांगा है वह हम सच में मांगने के हकदार हैं एक ही पात्रता है इस खोज में और वो यह है अपने को पूरी तरह खोज के पास खड़ा कर देना इस ध्यान की एक ही शर्त है और वो शर्त यह है कि धीरे धीरे नहीं आहिस्ता आहिस्ता नहीं ऐसा ही काम चलाऊ ढंग से नहीं पूर्णतः जैसे ये हमारे प्राणों का प्रश्न है हो सकता है एक क्षण बाद हम न बचे हो सकता है एक क्षण बाद श्वास न लौटे तो यह कहने को न रह जाए कि हम अपने को बने जाने से वापस लौट आए ऐसी ही स्थिति महावीर ने कहा है जैसे घास के पत्ते पर सुबह औष की बूंद होती है कब गिर जाएगी हवा के झोंके में कुछ पता नहीं ऐसा ही आदमी का जीवन वहां उसके पत्ते पर ओस की बूंद हवा का जरा झोंका और गिर जाएगी ऐसा ही आदमी का जीवन है इतनी ही इनसिक्योरिटी में इतनी ही असुरक्षा में इतने ही खतरे में इतने ही डेंजर में एक एक फल का वहां कोई भरोसा नहीं और वहां जब बाद भी अपनी खोज में जाता है तो इतने भी ऐसे जैसे कोई जल्दी नहीं नहीं ऐसे नहीं चल सकता है इन तीन दिनों में हम जो ध्यान यहाँ करेंगे उसमें ये ये आशा लेकर मैं चलूंगा कि वो परिपूर्ण आपने पूरा अपने को पूरा कमिटमेंट पांच का हृदय की धड़कन का शरीर का मन का पूरा जितने पूरे आप उसने कूदेंगे उतने ही कह रहे आप प्रवेश पा जाएंगे जितने पूर्णता से कूदेंगे उतने भीतर चले जाएंगे और करना क्या होगा करना कुछ बहुत नहीं है छोटी सी बात है अभी हम सब बैठेंगे तो सबको आराम से बैठ जाना है और हाथों की सारी उंगलिया एक दूसरे में डाल लेनी है ताकि पूरी सांकस से पूछना हो सके और जितने वक्त पर दबाव बढ़ेगा उतना पता चलेगा कि मैं कितनी शक्ति से पूछ रहा हूं हम आँख पत्थर हो जाएंगे इस दसों तो उंगलियों को एक दूसरे के भीतर डाल लेना इनको अपनी गोद में रख लेना आराम से बैठ जाना इसके बाद हम आँख बंद करेंगे और आंख बंद करने के बाद ध्यान जो रहे वो दोनों आंखों के बीच में रहे वो क्यों बीच में रहे वो आने वाले कल के दिनों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि तो उसका अर्थ क्या है क्या परिणाम है उसके आठ दोनों बंद रहेंगी लेकिन इस तरह रहेंगी कि जैसे हम बंद आंख से दोनों आंखों के बीच में भीतर देख रहे हो आंख बंद रहेंगे ऋण सीधी रहेगी आप शरीर झुला रहेगा पहले एक एक्सपैठ जाए हाथ बंद कर ले रीढ़ सीधी हो रीढ़ इसलिए सीधी जरूरी है कि जितनी रीढ़ सीधी होगी उतने ही जोर का आप पूछ सकेंगे आपने ख्याल क्या होगा जब भी जोश आ जाएगा तो रीढ़ अपने सीधी हो जाती लड़ाई झगड़े में आपने देखा होगा कोई आदमी रीढ़ के लड़ाई झगड़ाई नहीं करता रीढ़ अपने आप सीधी हो जाएगी जब पूरे प्रोणों की पुकार होगी तो रीढ़ सीधी हो जाएगी तो रीढ़ सीधी हाथ बंद और वो हाथ आपके लिए मापदंड का काम करेंगे कि कितने जोर से आप पूछ रहे हैं उतने जोर से हाथ जल होते चले जाएंगे उनको खोलना ही मुश्किल हो जाएगा वो तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे उन्हें खोलने की ताकत भी नहीं रही और आंख दोनों बंद रहेंगी और ध्यान दोनों पंखों के बीच में मध्य में नाक जहां से शुरू होती है दोनों आंखों के बीच में नाशांत जहां से हिस्सा शुरू होता है वहां अंदर आंखें दोनों रहेंगी फिर अपने भीतर ऑख बंधे और जीव तालू से सट जाएगी जब और बंद रहेंगे तो जीव ऊपर तालू से सट जाएगी अर्थात मुंह बिल्कुल बंद हो गया मुंह से नहीं पुकारना हैं अब हमें भीतर प्राणों से पुकारना है और भीतर पूछना हैं कि मैं कौन हूं इतनी तेजी से कि दो मैं कौन हूं के बीच में कोई जगह न रह जाए मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं एक भाती सतत और पूरी सख्ती से कि भीतर कोई शक्ति शेष ना रह जाए यह हो सकता है कि शरीर तकने लगे यह हो सकता है कि आंख सांसू धोने लगे ये हो सकता है कि रोना हो जाए अब शरीर पूरी ताकत से लगेगा तो ये सब हो सकता है कुछ भी रोकना नहीं है जो भी हो होने देना है एक ही ध्यान रखना है कि मैं तो पूछता ही चला जाऊं पूछता ही चला जाऊं मेरा तो पूरा जीवन गांव पर मैं पूछूंगा और जानना चाहता हूं कि भीतर क्या है ये हम पंद्रह के लिए प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग के बाद हमारी बैठक समाप्त होगी तो अब आप बैठ जाएं, जो लोग मित्र ऊपर खड़े हैं वो अपनी जगह बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी बैठ जाए कुछ फर्ज नहीं हो जाएगा थोड़े कपड़े खराब हुए तो कुछ फर्ज नहीं होगा बैठ जाए क्योंकि तो कोई भी खड़ा रहेगा वो बाधा देगा बैठ जाए तो चुपचाप अपनी जगह बैठ जाए और कोई बातचीत नहीं करेगा और ध्यान रखेंगे आप कि आप के कारण किसी दूसरे को जरा भी बाधा न पड़े ठीक है शरीर टीफी कर लें आंख बांध लें बंद कर ले ध्यान दोनों आंखों के बीच आंख बंद कर ली है ध्यान दोनों आंखों के बीच में ले जाए जैसे हम बंद आंखों से दोनों आंखों के बीच की तरफ देख रहे हैं ठीक आंख बंद है अब भीतर पूरी शक्ति से शुरू करें पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं तेजी से गति से तीव्रता से और पूरी शक्ति से पूछते चले जाएं, पूरी शक्ति लग जाए वहां से गए मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं धीरे धीरे नहीं पूरी शक्ति से अब जितनी शक्ति से पूछेंगे भीतर उतरना शुरू हो जाएगा कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं कुछ तीव्रता से शक्ति से पूरी शक्ति से हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे श्वास सांस पूछने लगे हाथ बनते चले जाएंगे वीरती भी होती चली जाएगी शरीर सक सकता है आंख से आंसू पर पूरी शक्ति लगा दे और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे शांति बढ़ेगी भीतर एक गहरी शांति पैदा होती चली जाएगी मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हू नहीं धीरे धीरे नहीं पूरी शक्ति से मैं कौन हूँ मैं कौन हूं सर मुझसे कहना नहीं चाहिए आंखें कि नहीं कुछ हुआ पूरी शक्ति से मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन खून पूछे पूछे गहरे गहरे पीर की तरह आवाज पूछने लगे बीतर बीतल बीतर मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरा शरीर कटने लगे मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लग जाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूँ कौन हूँ एक गहरे सड़ भी उतरनी शुरू हो जाएगी मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मै कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी शक्ति से पूरी शक्ति से एक तूफान आ जाए ये पूरा वातावरण पूछने लगे मैं कौन हूँ इतनी आत्माएं इकट्ठी पूछे और परिणाम न हो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं पूरी शक्ति से जो वो हो मैं कौन हूं किसी दूसरे की कोई चिंता ना करे अपना मैं कौन हूं कौन कौन कौन के धड़कन धड़कन कु कुछ याद न रह जाए बस एक कौन प्रखिल कौन जाए और भी और तो भी गहरी तो शांति छाती चली जाएगी जितने जोर से पूछेंगे पीछे उतनी ही शांति मालूम करेगी जितनी गहराई से पूछेंगे पीछे मन अनुभव करेगा मैं कौन हूँ हिला डाले अपने पूरे वस्तित्व को हिला दे पूरे प्राण हिल जाए मैं कौन हूँ जैसे कोई किसी वृक्ष को, को हिलाता हो कि जड़े तक हिल जाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ जानने की है जान नहीं पहचानने पहुंचने पूछे पूछे पूछे प्रश्न ही रह जाए प्रश्न ही रह जाए मैं कौन हूँ न कौन हूँ न कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ खो गए हैं अंधकार में मैं कौन हूँ सोचते तो तो तो तो है रास्ता खो गया है अपना ही पता नहीं मैं कौन हूँ खोजने है, खोजने हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं मैं कौन मैं कौन, मैं कौन पांच मिनट और पूरी शक्ति से मैं कौन मैं कौन कौन पूरी ताकत लगा दें मैं कौन हूँ पीछे कुछ बच हो जाए ऐसा न लगे कि मैं अधूरा अधूरा कर रहा हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ जैसे किसी बंद द्वार मैं कौन हूँ जितनी तीव्रता से पूछेंगे मन शांत होता चला मैं कौन हूँ एक ही गूंज हूँ ये दो मिनट पूरी शक्ति से पूरी शक्ति से मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ एक गहरी पर शांति जाए जैसे तूफान के बाद कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूँ आखिरी बार मैं कौन हूँ आखिरी ऊँचाई पर ले जाकर छोड़ना है कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे शांत छोड़ देख खोले मन बैठे रहे थोड़ी देर धीरे धीरे आख खोले धीरे धीरे हाथ खोले तीन छोटी छोटी सूचनाएं मुझे देनी है वो मैं सूचना देता हूँ फिर मोर जाए पहली सूचना तो ये मुझे देनी है की मेरे आते जाते कोई भी व्यक्ति मेरे पैर में छुए मैं किसी का गुरु नहीं हूँ और मैं मानता हूँ कि कोई किसी का गुरु हो या कोई किसी का शिष्य हो तो मेरे कोई पैर न छूए मैं कोई साधु संत कोई महात्मा भी नहीं हूँ साधु संत और महात्मा होने की कोशिश मुझे बहुत बचकानी मालूम पड़ती है तो मुझे कोई आदर समागर सम्मान देने की जरा भी जरूरत नहीं है इतना ही सम्मान मेरे लिए बहुत है कि मैं जो कहता हूँ उसे आप सुन लें, उसे मानने की भी जरूरत नहीं है सोचें प्रयोग करें हो सकता है ठीक है तो रुक जाएगा तो गलत होगा तो छूट जाएगा दूसरी बात यु मुझे सूचना देनी है कि मैं मेरे पास कोई आए तो मेरा स्वभाव है उसे प्रेम देना जिन्हें प्रेम से भय उन्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए मेरी हालत करीब करीब वैसी है जैसे पलटी मत बुरा हो गया था जिंदगी भर प्रेम को ही उसने प्रार्थना समझा बुढ़ाते में उसके शरीर पर आरोप आ गया। तो भी लोग उसके पास आते उन्हें गले लगा लेता लोग बहुत डरते क्योंकि ही शरीर पर कौन गले लगना चाहे लोगो ने आना जाना बंद कर दिया समझमित तो लोगों से पूछता कि लोग अब आते नहीं उनको में कौन उसे कहे कुछ मित्रों ने बहुत हिम्मत करके कहा की तुम्हारे शरीर में कौन हो गया तुम लोगों के हाथ हाथ में ले लेते हो उन्हें गले से लगा लेते हो किसी का माथा चूम लेते हो। लोग डरने लगे तुम्हारे पास आने से, वो आए लगा अरे हाँ ये तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं शरीर भी हूँ ये मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि शरीर में कोर भी है मेरे पास भी कम आये कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैं शरीर भी हूं शरीर पुरुष का भी है किसका है मुझे कुछ पता नहीं तो पुरुष आ जाते हैं पास तब तो, तो बहुत झंझट नहीं होती स्त्रियां पास आ जाए तो बहुत झंझट हो जाती तो पूरा ख्याल रखें कि मेरे पास ही न मैं अपने स्वभाव को बदलूं ये मुश्किल मालूम पड़ता है तो लेकिन आप मुझको दया कर सकते हैं मुझसे थोड़ा दूर दूर रहे अभी यहाँ आया तो पता चला एक संसद सदस्य हैं बड़ौदा के उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया उन्होंने वक्तव्य दिया तो तो मुझे पता चला कि वो ठीक कहते हैं। एक बहन दिल्ली आई हुई थी वो संसद सदस्य कम बुद्धिमान नहीं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वाई और मेरे पास रुकी और उसने मुझसे बहुत ही आग्रहपूर्ण निवेदन किया कि की मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ ही रुक जाऊं मैं जाऊ से प्रतीक्षा करती हूं कि कभी दो दिन आपके साथ रहने मिल जाए मैंने कहा तू पागल है तू कभी भी आ सकती थी वो मेरे साथ रुक गई मुझे पता नहीं कि उसका साथ रुकना बहुत अड़चन कठिनाई की बात हो जाएगी मुझे अगर किसी ने आगे कहा होता कि इसका सांस रुकना हमें बहुत अच्छी को कुछ की बात है तो मैं इनको कष्ट भी नहीं देता या वो उससे कहता कि तुम भी आ जाओ और तुम भी यहीं सो तो जाओ तुम भी यहीं रुक जाओ उन्होंने मुझे तो कुछ कहा नहीं मैं तो मीटिंग में गया दूसरे दिन उन्होंने एक बैन का सब सामान निकाल के बाहर कर दिया मैं आया तो वो खड़ी हुई रो रही है और मुझे कहा कि मेरा बहुत अपमान किया गया मुझसे बहुत अभद्र बातें कही लोग मैंने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है तो उन मित्रों ने कहा कि जब आप आए हो तो इस बहन आपसे गले मिली और ये तो बड़ा अनाचार है कि कोई बहन आपसे गले मिल जाए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कह देना था तो अच्छा होता उसका सामान निकालना या उसे कुछ बातें कहनी बहुत गलत बात है अब रहे। फिर अभी आया तो पता चला उन्होंने वक्तव्य दिया है अखबारों में तो मुझे ख्याल आया कि वो भी निवेदन आपसे कर दूं। मेरे पास कौन आता है इसी पुरुष है ना कोई हिसाब नहीं रखता इसलिए संभल की मेरे पास आना चाहिए वो अच्छा है आगे भी मैं हिसाब रख सकता हूँ बड़ा मुश्किल तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए वो अच्छा है संसद सदस्यों को तकलीफ देना अच्छा नहीं होता और संसद सदस्य बिचारे देव का आचरण ठीक रखने की कोशिश करते उन्हीं के कारण का अच्छा आचरण भी है नहीं तो कभी का बिगड़ गया होता देश इतना चरित्रवान और आचरणवान उन्हीं के कारण है मेरे जैसे लोग तो हमेशा से आचरण बिगाड़ने वाले रहे ऐसे तो लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए तो दूसरा मकदम यह है कि मेरे पास थोड़े फांसली से नमस्कार किया तो बहुत अच्छा मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलने सोच तो समझ के आना चाहिए एक तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि जो मुझे कहना है वो मैं यहां कह देता हूं मुझसे अलग और पूछने की कोई बात नहीं लेकिन मैं जानता हूं कुछ बातें हो सकती जो अलग सोचने की हो लेकिन संसद सदस्यों की इच्छा नहीं है कि मुझसे कोई अलग बात कर सके सिर्फ पुरुषों तक बात चल जाए तब तो ठीक है स्त्रियां अलग आके बात करने की कोशिश करें तो बड़ी कठिनाई हो जाती है तो स्त्रियों को तो कतई मुझसे अलग बात करने नहीं आना चाहिए अब इसमें मेरा कसूर नहीं है उनका स्त्री होना कसूर है या भारत में पैदा होना कसूर है ये वो समझे और अगर कोई मत एकांत मिल में आए तो उसे उसको समझ के आना चाहिए कि एक चरित्र जिसका ठीक नहीं ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं तो सोच समझ के विचार करके आना चाहिए क्योंकि कठिनाई हो लोगों को तकलीफ हो लोगों को परेशानी हो और परेशानी वही होती है जैसा हमारा चित्त होता है वैसी ही परेशानी शुरू हो जाती है जिनके चित्त में काम वासना अति है उन्हें सिवाए काम वासना की और कुछ भी सारी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता दिखाई नहीं पड़ सकता डॉक्टर राम मनोहर ने किताब लिखी और उसने पूछा है किताब में इस प्रश्न कि बुद्ध जब वैशाली गए तो वैशाली की जो नगर वधू की वैश्या थी आम्रपाली वहां के बुद्ध के चरणों में पड़ गई और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे दो डॉक्टर तो रामन और लोहिया ने एक प्रश्न उठाया है कि मैं सोचता हूं कि उस वक्त उस सुंदरी स्त्री को देख के बुद्ध के मन में कैसी कंपन कैसी लहर उठी होगी बड़े मजे की बात है बुद्ध के मन में कैसी कंपन और कैसी लहर उठी होगी वो डॉक्टर लोहिया को क्या लाता है लेकिन डॉक्टर लोहिया भी संसद सदस्य और संसद सदस्यों को फिक्र करनी चाहिए बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए देश का चरित्र तो उन्हीं सबसे ऊपर निर्भर है दिव्यकम हिंदुस्तान आए सिस्टर निवेदिता का आना बंगाल में एक मुसीबत का कारण हो गए सन्यासी के साथ और स्त्री और उन्हें पता ही नहीं कि संन्यासी का अर्थ ही ये होता है कि जिसे स्त्री और पुरुष अब नहीं रहे लेकिन वो कठिनाई हो गई वो अड़चन हो गई वो मुश्किल हो गई जीसस क्राइस्ट के पास में एक औरत आई और उनके चरणों को पकड़ के आंसू से धो डाला बस सब गड़बड़ हो गई ईसा उसी दिन से गड़बड़ शुरू हो गए एक वैश्या सुनोने पैर को छूने दिए अब जीसस जीसस के लिए भी कोई वैश्या है और जीसस के लिए भी कोई स्त्री पर उसे, लेकिन जीसस गलती में है संसद सदस्य ज्यादा ठीक जानते और समझते और उन लोगों के संसद सदस्य जो थे उन्होंने जीसस को सूली पलटकवा दिया सुक्रांत के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप था कि लड़कों को बिगाड़ता है रामकृष्ण परम है उसके पास विवेकानंद गए तो विवेकानंद तो एक सुंदर युवक थे तो अफवाह उड़ाई गई कि रामकृष्ण सुंदर लड़कों को प्रेम करते हैं वो तो ये कहो कोई संसद सदस्य नहीं था वहां दक्षिणेश्वर में नहीं तो रामकृष्ण को पता चलता कि क्या मुसीबत हो सकती है उचित यही है उनकी कोई गलती नहीं है उन्होंने तो अच्छा ही किया उन्होंने तो बात अच्छी ही कही उनका कोई कसूर भी नहीं है उनको ये बातें कहनी चाहिए मैंने तो उनसे वही कहा था कि मैं जाहिर में बात कर लू तो वो कहने लगे नहीं जाहिर में बात करना ठीक नहीं लेकिन अब उन्हें खुद लगा कि जाहिर में बात होनी चाहिए मैं तो जाऊंगा उनके इलेक्शन के वक्त वहां बड़ौदा और लोगों से कहूंगा कि इनको जरूर वोट देना नहीं तो देश का चरित्र खराब हो जाएगा इनको वोट देते रहना नहीं तो देश के चरित्र का कोई संभावना नहीं सारे देश के चित्र को कामुक बनाया हुआ है और चरित्र की सारी बातें चलती और कामुकता इतनी गहरी घुस गई है कि असंभव हो गया है स्त्री पुरुष को क्षण भर को कौन स्त्री है कौन पुरुष भूलना ही असंभव हो गया लेकिन वो दूसरी बातें है मुझ जैसे गलत लोग करते हैं अच्छे लोग ऐसी बातें नहीं करते लेकिन लोगों को सावधान होना चाहिए क्यों मेरे पास आने की जरूरत क्या है कोई जरूरत नहीं मुझे पत्र लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि तो तो मैं बड़े गड़बड़ पत्र लिखता हूँ तो तीसरी प्रार्थना आपसे यह करनी है तो मुझे पत्र मत लिखा करें और स्त्रियों के साथ बड़ी मुसीबत है अगर उनके पत्र का उत्तर ना दो तो ठीक पीछे से लगे हुए दूसरे पत्र पहुंच जाते पत्र का उत्तर दो तो कठिनाई शुरू होती है तो मुझे पत्र ना लिखा करें मुझसे तो जो बात पूछनी हो वो यहां पूछ ली और या फिर अगर किसी को मिलना ही हो पुरुषों को तो उतनी तो तकलीफ नहीं है स्त्रियों को अगर मिलना ही हो तो अगर वे कम उम्र हो तो अपने बाप को सांस लाना चाहिए वो रक्षक रहता है ज्यादा उम्र हो अपने पति को सोच ले चाहिए वो रक्षक रहता और ही ज्यादा उम्र हो तो अपने बेटे को सोच ले चाहिए वो रक्षक रहता लेकिन अकेले कभी नहीं होना चाहिए अकेले आना बिल्कुल ठीक नहीं क्योंकि मैं प्रेमपूर्ण ही हो सकता हूँ अब यहाँ हिम्मत भाई जोशी हों यहाँ बैठे होंगे कहीं उनकी पत्नी मेरे साथ गई जस्सू मेरे साथ इंदौर गई उसे मेरे बगल के कमरे में ठहराया वो शाम को आई और कहने लगी कि मैं तो यहीं सोंगी आपके कमरे में मैंने कहा कमरा बहुत बड़ा तू सो जा अब मुझे ख्याल नहीं रहा कि जिस स्त्री को सोने के, के लिए कह रहा हूं कोई संसद सदस्य आस इंदौर में भी तो होंगे वो तो इंदौर का संसद सदस्य सोया हुआ आदमी मालूम पड़ता है उसे चरित्र का कोई ख्याल नहीं इसलिए इंदौर के लोगों को उसे वोट नहीं देना चाहिए तुम गलत आदमी हो को पता लगाना चाहिए कौन कहाँ सोता है कौन क्या करता है और फिर मेरे जैसे गड़बड़ आदमी हो तो सांस कौन सो गया क्या हो गया उसको मुझे कुछ मैंने कहा ठीक है वो सो गई वो बड़ी आनंदित रही होगी वो तो भाग्य का वो किसी पता नहीं चला और नहीं तो मुश्किल हो जाती ये जो लोग कई बार चीले आकाश में उड़ती हैं इससे ये मत सोच लेना की चीले आकाश में है उड़ती आकाश में हैं उनकी नजर जमीन के घोड़ो पर पड़े हुए गंदे मांस के लोथड़ों में लगी रहती है आकाश में उड़ान होती है नजर मांस के लोथड़ों में लगी होती है आकाश में भर से मत समझ लेना की चीले आकाश में है चीलों की नजर जमीन पर होती है और गंदे स्थानों पर होती है आपकी नजर कहां है वही आप होते हैं संसदों में होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता नजर कहां है लेकिन उनको कसूर नहीं है कोई वो तो बेचारे जनहित के लिए सब कुछ किए वो करना ही चाहिए जनहित में ऐसा लेकिन आपको मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास आने जाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझसे किसी तरह के प्रेम संबंध बनाने की भी जरूरत नहीं है मुझसे किसी के भी प्रेम संबंध बन जाते वो गलती बात प्रेम ही गलती बात है तो ये तीसरा निवेदन आपसे करना है और इन तीन दिनों के संबंध में या पीछे और जो बातचीत चली हो उस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो आप लिख दे देंगे ताकि अंतिम दिन की बैठक में मैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर सकूँ मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे परिणाम स्वीकार